श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्रीराम कृष्ण दक्षिणेशरे तथा भक्तगृह सप्तम परछेद दक्षिण कालिमंदर भक्तसह ब्रह्मतत्व आद्यासक्ति चाश्रि आलाप् विद्यासागर केशवसराप ज्ञानस्था निर्माण मत आषाढ़ आंग्लजिका जुलाई मासस्य दस शततम मस से द्वांशवास त्रशीतवर्ष भाव भक्ता श्री श्रीपरमहस दर्शनाथ पुनरागता अनेसु वे प्रायरागं निकनु रविवासरे प्राप्तवसराती अधर राखाल मास्टर महोदयाह, कलिकातात इसके यकेन एकेन महोदया कलिक्केदन बेलाया कालीगृहपता प्रभु श्रीरामकृष्ण भोजनाते किंचितिद विश्राम स्वीकृत प्रकोष्ठे मणिम्लिकादय केचन अनेक्ता उपेष्टा सी रासमणे कालिम्द बृहत्ंगण पूर्वभागेराधाकाताणी मंदर चिमे द्वाद शिवमंदरा शिवमंदरश्रेणिया उत्तरतरमहंस दिव प्रकोष्ठ परमहंसदेव प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ पश्चिम तर्धमंडलाकृतिदि पश्चिम भुत्वा गंगा दर्शनम दर्शनमको गंगाया पाषाणबद्धतट तथा अलिंदम्तरा स्थित भूमिखंडे देवाल पुष्पोद्या पुष्पोद्यानिद बहु दूरव्या दक्षिणतः उद्यान सीमा उतरत पंचवटीपर्य यभु श्रीरामकृष्णन तपस्तेपे तथा पूर्वत उद्यान सेवेशद्वारं पर प्रकोष्ठ नैदिष्ठा दैयेकृष्णचूड़ा पाद समीपत एव गंधराज कोकिलाक्षेतरक्त भयकरतरव प्रकोष्ठ भित्तिग देंता चिरा तन्मध्य अंहसी निम्जन पिटारेण धृत्वा उ यशोचित्र अस्त किंच एक प्रस्तरमयो बुद्ध विग्रह अस्त खट्टोपरी त्र भाव उत्तरास् सन् उपिष्टस्त भक्ता से भूतलोपरी केचन कटे केचन चासने उपष्टा सर्व महापुरश् आनंदमूर्तिमेस नयना प्रकोष्ठ से अनतिदूरे पाषाणबद्ध से पश्चिम गात्र स्पृश प्रवहति स्म दक्षिणवाहिनी सती पूतला भागीरथी खर प्रवाह सा सागरसोपयीयास यासिया अतिरा कुर्वाणावे कवल सकृम महापुरुष से ध्यान मंदर दृष्टि स्पृह्वा चतिष्ठते शयुक्त मणिम्लिकाचीन ब्रह्मक्ता वैसा षठी पंचष्टिवर्षदेशीय सीय दिवस पूर्व काशीधाम दर्शनाथ गय सी प्रभोरदर्शनार्थम आगत तस्में काशीपर्यटन वृत्त अकथय मणिमलिक अपरमे एकनमश्यम त्रवता मणि फणित इंद्रिय संयम विना कि न सै कवल ईश्वर ईश्वर लापेन किं सिद्धे श्रीरामकृष्ण य किम आद साधनमेक्षमतिक्षा अपेक्ष्य निर्वाणा येदातवादीन कवल विचारिय ब्रह्म सत्यम जगन्मथ्याति कठिन पंथ जगत मिथ्यामी मिथ्या यो वजती सोप मिथ्या तद्वचनम अपी स्वप्नवत तद्वचनमें स्वनवत दुराधिगम तत्व्येत कीदना यहापूरे द्धे सती कि दग्धेतु भस्म अवशिष्यते, चरम विचारात परम सामर्भव तदनीम अहम जगद विलीये पंडित पद्मोचन विद्यासागरेकार पद्मलोचन आशीत प्रकांडो आसी प्रकांडों पर मेति अभिल्त महु मंडते स्म पद्मलोचन वर्तमान राज्य सभापंडित आसत कालिका तामा कामार हाटी समीपे एक उद्यानवाटिकायां न्यवसत मम पंडित दुदीक्षा प्रस्फुर हृदय प्रेसित अभिम न वेति वेदेम असृण्व पंडितरभ मैया साक्षात्कार अभवत्तावें ज्ञानीश तथा मनमुखा रामम्रसाद ग आकर्ण्यक्रंदनम आलप्यवन सुखम काप्तवाम कथय भक्संगम कुमें वास पित अस्म पातिएयु वैष्णवचरण गुरण उत्सवानंदन सह लिखिम विचारमक अकथय किंचितिशव्यंतिक सभायां विचारो भूथ शिवश्रेया ब्रह्म वाश्रेया अत ब्राह्मणपंडिता पद्मलोचनम्छन पद्मलोचन एतावा ऋजुस्वभा ये सो अवदत् मम मं चदशुषा शिवम अ पश्य ब्रह्म अभी ना पश्य कांचन त्याग श्रुवा मेकदा अवदत् तत्सव कथम त्यक्त एकु दु, दुप्यक मृत्ति भेदबोधस्थानज अहम कि ब्रूियाम अवदम को जानीया भो मह्यम्यस नोचते विद्यासागर से दया अंत सुवर्णम अभिभूत क्या पंडित महान अभिम सकारे अप्रतय आसी खोव अगच्छेत। स आद्यासक्तिपेण दर्शने तस्थ पंडित विरही अतिषं किंचिति प्राप्तसा के कालिथ्यर्थ शब्द व्याहरनासी भक्त महाशय किम दृष्ट विद्यासागरो भव कीदृग्बोधो जाता श्रीरामकृष्ण विद्यासागर से पांडित्यम अस्त दयास्ती पर अर्दृष्टिना अंत कनकुठकाशमस्तुवर्ण जानम अभविष्य क्रीय एस बाह्यकर्मसु राग ह्रास अभविष्य अततेष हानमिष्य अंत, हानम अंत शिन्मध्ये ईश्वरोस्त विज्ञाते तस्वे मननेति मतिर्भविष्य कमकर्म बहुकाम तो वैराग्योद किंच एक भी मुखम मनोभ्रजतिरे मन सजते ईश्वर सागरो याद कर्म कुरस्दति दया अति साधीयी दया महदर दया साधीयी माया तो जघनिया मैकुटुबू प्रीति पुत्रकलभ्रातृभगिनी भ्रातृष पुपुत्रयु एस्वयासुअ प्रणय